मेरी प्रिया, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मुझे हर कोई अपना दुश्मन लग रहा है, अपना ही नहीं, तुम्हारा भी। और यह सब इसलिए कि सबके मन काले हैं, गंदे हैं, और सब अपनी भावनाओं की था रखते हुए दूसरों पर अपने दोष मढ़ देते हैं। हमें हमारी भावनाओं से हमें हमारी जिंदगी को ठोकर लगाकर अपनी भावनाओं की रक्षा के लिए कुर्बानी देने को उकसाते हैं यही कारण रहा है मेरी प्रिया शुरू से ही मेरी असंतुष्टि का तुम्हारा पत्र पड़ा तो मन हुआ मैं सबसे लड़ पड़ू, सबसे तुम्हारी मम्मी से सुनीता दीदी से और और अपने बड़े भैया से मैं समझा था प्रेम ने बात समाप्त करवा दी लेकिन लगता है कोई है ऐसा जो इस चिंगारी को हवा देना चाहता है मेरा मन समझाता है मुझे आखिर मेरा उनके कहते रहने से क्या वास्ता जिस बात को सोचने का मतलब नहीं उसके लिए परेशान क्यों होना मेरे तुम्हारे भविष्य के निर्णायक ये नहीं हो सकते और ऐसा उल्टा सीधा सोचने वालों को मैं अपने मन में कोई जगह नहीं दे सकता यह ठीक है कि मुझे उनके सोचने के ढंग को बदलने का कोई हक नहीं है तब क्या उन्हें मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाने का कोई हक बनता है मेरी जिंदगी मेरी है और सदा मेरी रहेगी हम तुम दोनों मिलकर जितना हमसे हो सकेगा दूसरों को सुख देंगे यह हमारे अपने दायरे की बात है लेकिन हम दोनों को अलग अलग रखकर यदि कोई निर्णय लेना चाहेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी ऐसा चाहने वाला ना हमारे सुख की चाह रखता है ना किसी और की भावनाओं की था है उसे इस संबंध में विस्तार में बात मैं तुमसे मिलने पर करूंगा अगले इतवार को आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अपने मन से एक उलझन साफ कर दो पूरी तरह से, और यह बात अपने मन से निकाल दो कि मेरा कोई निर्णय तुम्हें अपने से अलग रखकर हो सकता है। मेरी जिंदगी का कोई भी निर्णय होगा वह तुम्हारे मेरे एक समझे जाने के बाद, और मैं तुम्हें अपने से अलग रखकर या तुम मुझे अपने से अलग रखकर कोई निर्णय नहीं ले सकती इसीलिए ऐसा कोई निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता जिसमें मेरे तुम्हारे अलगाव की बात उठे समझी मेरी जिंदगी सब अपनी भावनाओं की कदर करते हैं लेकिन किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात करने वाला कोई अकलमंद नहीं ऐसी बात मम्मी सोच सकती हैं, डैडी क्यों नहीं? ऐसी बात सुनीता दीदी सोच सकती है प्रेम क्यों नहीं? और सबसे ऊपर जिसके सुख के लिए यह बात सोची जा रही थी, उस मेरी आदरणीय भाभी के मन को क्या सबने एक पशु से गिरा हुआ समझ लिया है? क्या वीना भाभी कोई गाय हैं कि जब चाहे उसे किसी के हाथों सौंप दिया जाए उस पर जो वज्रपात हुआ है उसे अलादीन के चिराग की सहायता से पल भर में दूर करने की सोच ली सबने उसका मन उसकी भावनाएं जैसे कोई मायने नहीं रखती किसी के लिए सच तो यह है कि सभी को यह सबसे आसान रास्ता मिला था अपनी जिम्मेदारी से निबटने का मैं पीछे देहरादून आ रहा था फिर अपने आप सब बात समाप्त हो गई सोचा था और विश्वास दिया गया था कि तुम तक कोई बात नहीं पहुंचेगी और जो कुछ जहां से शुरू हुआ है वहीं आकर खत्म हो गया है इसीलिए यह क्षणिक उलझन भी दूर हो गई थी लेकिन मम्मी ने अपने मन में ना जाने क्या बिठा रखा है या उनके मन में ना जाने क्या बिठा दिया गया है भैया भाभी मैं सुनीता दीदी के द्वारा कि दूसरा कुछ सोच नहीं पा रही है। उनकी वास्तविक मनोदशा तुम जानती ही हो। यह ठीक है कि उनके दुख का मैं, तुम या कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या हम सब उनके दुश्मन हैं? हम क्या उनके दुख के जरा से भी भागीदार नहीं? लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं कि हमें चोट देकर कोई अपने दुख की द जिसके भविष्य का निर्णय लिया जा रहा है उसकी मनोदशा का ध्यान रखे बिना उसे शायद ऐसी बात कोई कह देगा तो वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा उसके लिए कहा सुनीता दीदी ने कुछ नहीं होगा वीणा को संभल जाएगी तो अपना लेगी अमित को बस अमित को कुर्बानी देनी होगी कुछ समय तक सब सहना होगा और मुझे उकसाने को यह कहा जाए कि प्रिया तो वीणा के कारण अमित से बंधी है वह अपनी बहन की खातिर उसे झट से भूल जाएगी ऐसी-वैसी कई बातें हुई थी जो बाद में निम्मी भाभी ने मुझे बताई यह तो प्रेम का भला हो जो उसने सारी बात संभाल ली और कड़े शब्दों में सबके मुंह बंद कर दिए मैं अपने को इनके बनाए तराजू में जिसे इन्होंने त्याग का नाम दिया है नहीं तौल सकता इससे बेहतर तो मरना है और सबसे बेहतर है अपने आप पर दृढ़ रहना यही सत्याग्रह है कह दो तुम इनसे कि तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो अब तुम अपने मन को शांत करो बुरे स्वप्न की तरह भूल जाओ इस बात को और अच्छे की कल्पना करो अब कोई उलझन आए तो प्रेम भैया से सलाह करना एक भाई की तरह नहीं एक मित्र की तरह मुझे उस पर पूरा विश्वास है और वीणा भाभी के लिए चिंता ना करो वह मेरी तुम्हारी हम सब की आदरणीय है उसे अपना जीवन जिस तरह अच्छा लगेगा मैं यथा योग्य उनकी सहायता करूंगा कल ही देव के कॉलेज के कुछ साथी आए थे भाभी को देव के बदले कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और इससे उनका मन बहल जाएगा हाँ, एक बात और मैंने जो पहले तुमसे कभी नहीं की मैंने जब से महसूस किया था कि देव अब नहीं बचेगा तभी से सोचा था कि भाभी को जब भी उसका मन ठीक हो जाएगा मैं स्वयं उत्साहित करूंगा स्वयं कोशिश करूंगा उनके लिए कोई बेहतर वर ढूंढने के लिए लेकिन यह सब करने का अभी समय नहीं आया अभी समय है उन्हें उनकी भावनाओं को कहीं ठेस ना लगे और उन्हें कहीं यह महसूस ना हो कि उन्हें असहाय जानकर सब उन पर अपनी इच्छा लादना चाह रहे हैं आशा है मेरी भावनाओं को तुम समझ गई होगी और तुम सदा की तरह मेरा साथ दोगी अब मुझे तुम्हारे पहले जैसे पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी अपने प्यार के साथ सिर्फ तुम्हारा अमित अमित ने अपना लिखा पत्र एक बार फिर पढ़ा और पत्र अच्छी तरह से बंद करके नवीन भाई साहब को दे दिया जो कि प्रिया के पड़ोसी थे और प्रिया व अन्य सभी उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानते थे पत्र देने के बाद अमित को प्रिया के पत्र की प्रतीक्षा थी। उसका दिल डर रहा था किसी अनहोनी को सच दो दिल दूर हो तो छोटी सी शंका का निवारण होने में कुछ पल नहीं कई दिन लग जाते हैं और ऐसे में पल पल युग के समान लगता है प्रिया को पत्र मिला पढ़कर समझ गई कि भावनाओं के आवेश में उसने मन में आई बात लिख तो दी थी लेकिन उसने मम्मी और उसके बीच कोई बात का खुलासा नहीं किया था यही कारण था कि अमित मम्मी से नाराज हो गया था ऐसे में प्रिया के पास पत्र लिखने के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं था वह अमित को पत्र लिखने बैठ गई मेरे प्रिय अमित नवीन भाई साहब द्वारा तुम्हारा पत्र मिला अमित बहुत नाराज होना तुम मम्मी से लेकिन तुम गलत समझ रहे हो और बिना तुम मम्मी से रुष्ट हो गए हो। मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही मुझ पर किसी तरह का दबाव डाला, बल्कि वह तो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तुमने मम्मी को कसम दी थी कि वह मुझे इस विषय में कुछ ना बताएं और सच मम्मी मुझे कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। वास्तव में मैं कमरे में मम्मी ने समझा कि मैं सो रही हूँ, तब वह थापा आंटी से बात कर रही थी कि मोहन भैया तो स्वयं प्रिया से पूछने के लिए देहरादून आने को तैयार हो गए थे। अमित बहुत रोया, यह सुनकर मैं एकदम बैठ गई और मम्मी से पूछा कि क्यों रोया था अमित? मुझसे क्या पूछने के लिए आ रहे थे मोहन भैया? और फिर मैंने बहुत सब कुछ बता दिया सब सुनते सुनते मैं रोने लगी तब मम्मी ने कहा बेटा ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता अगर तुम दोनों मान भी जाते तो वीणा कभी क्या इस बात को मानेगी लेकिन यह सब सुनकर मेरी तुम्हारे भैया भाभी के प्रति आदर भावना बढ़ गई है कि वे दीदी के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं तो आगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करने को तत्पर रहेंगे अमित जो तुमने लिखा कि ऐसा सब मम्मी व सुनीता दीदी के मन में भी था ऐसा नहीं है यह बात तो तुम्हारे ही घर से शुरू हुई थी और जब मुझे कहा गया कि अमित भी तैयार हो गया था मेरी राय जानना चाहता था तभी मैंने तुम्हें लिख दिया था कि तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो अमित मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा मैं बहुत ही परेशान हो गई थी यह सब सुनकर मम्मी से और कुछ नहीं पूछा स्वयं ही मेरे मन में बहुत से विचार आने लगे थे सब दीदी के लिए कुछ करना चाहते हैं सभी उसे सुखी देखना चाहते हैं तब मैं रोड़ा क्यों बनूं तब मन में उनकी भावनाओं के विषय में कोई बात नहीं आई थी व्यक्ति जब बहुत अधिक भावुक हो जाता है तब एक बात ही सोचता है अब सब ठीक है अमित, बस अब हमें विश्वास होना चाहिए कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और चाहते रहेंगे सदा। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। हम सब दीवारों को तोड़कर मिलेंगे। हाँ, अमित, मैं तुम्हारा हमेशा साथ धोंगी। दुख में, सुख में, जीने में, मरने में, अमित प्रिया तु आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता अपना मन थोड़ा दूसरी ओर लगाने के लिए मैंने पेंटिंग कोर्स में प्रवेश ले लिया है घर पर बैठकर तो बस पिछली बातें घूमती रहती हैं रह-रहकर वीणा दीदी का चेहरा आंसुओं से भरी आंखें कितना अन्याय हुआ है उसके साथ विधवा का कलंक लगा दिया उसके साथ जबकि उसको विधवा बनाया गया है उसकी शादी के समय ही सब अंजाम से वाकिफ थे, जो जो जानते थे सब चुपचाप देखते रहे तमाशा और देखते रहे एक मासूम पर अन्याय होते हुए, अब साहनुभूति से क्या होगा? उसका जो खो चुका है अब उसे नहीं मिल सकता, किसी की हमदर्दी उसका घाव नहीं भर सकती, तुक सभी को है पर सभी भूल जाएंगे कुछ समय पश्चा� वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी लेकिन वीणा दीदी का दुख सूनापन जिंदगी भर का है अमित आजकल हम सभी की और सबसे अधिक मम्मी की दशा बड़ी शोचनीय हो रही है घर पर सभी जान पहचान वाले आते रहते हैं और सौ तरह के प्रश्न करते हैं जैसे कि कैंसर इतनी जल्दी तो नहीं फैल जाता उन्हें बहुत पहले से पता होगा और भी ना जाने क्या-क्या तर्क करते हैं अब कौन उन्हें सारी बातें विस्तार से बताए बस चुप होकर रह जाते हैं अमित तुम्हारे परिवार वाले बड़े मजे से कहते हैं कि हमने तो शादी से पहले अखबार में छपवाया था सारा कुछ विस्तार से बताया था लेकिन सच्चाई अब सभी जानते हैं वीणा दीदी में ऐसी क्या बुराई थी जो हमने सब कुछ जानते हुए उसकी शादी कर दी तुम्हारे रिश्तेदार भी यही सोचते होंगे कि हमने जानबूझकर उन्हें गर्त में धकेल दिया। अहमित मैं ये सब नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर कभी-कभी बहुत रोष आता है और तब दिल करता है कि जोर-जोर से चिल्लाकर कहूं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, एक अन्याय हुआ है किसी की ज तुम बुरा मत मानना इन सब बातों का तुमसे कोई संबंध नहीं और ना ही तुम्हारा कोई दोष है और तुमने हमेशा उनके साथ अच्छा ही किया है यह सब लिखकर मैं अपना मन हल्का कर रही हूं अमित आज मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ जो कि अपने मन को हल्का करने के लिए तुम्हारे दिल को दुखा रही हूं अमित अपने मन में आई हर बात तुम्हें बताने से मुझे शांति मिलती है अमित अब तुम अपने मन को शांत कर लो मम्मी वास्तव में तुम्हें अब बहुत चाहती हैं घर भर में सभी तुम्हारा आदर करते हैं और मम्मी तो अभी भी कह रही है कि कुछ दिन बाद तुम स्वयं वीर्णा दीदी को लेकर देहरादून चले आना कुछ दिन यहां रह लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा इसी के साथ अपने प्�